देवी भागवत तीसरा स्कंध अब तुम देवताओं की रचना करके आनंदपूर्वक विहार करो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अत्यंत सावधानी के साथ अनेक यज्ञों से सभी देवताओं की उपासना करेंगे यज्ञ में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाएंगी उन संपूर्ण यज्ञों में वे मेरा नाम उच्चारण करेंगे किंतु निश्चय है कि उस हवि से तुम सभी देवता तृप्त और संतुष्ट हो जाओगे ये शंकर भी सब तरह से तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं सभी यज्ञों में यत्नपूर्वक इनकी भी पूजा होनी चाहिए पुनः जब देवताओं पर दैत्यों द्वारा भय उपस्थित होगा तब मेरी शक्तियां सुंदर रूप धारण करके आवेंगी और दैत्य उनके ग्रास बन जाएंगे वाराही वैष्णवी गौरी नारसिंह और शिवा तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत सी शक्तियाँ हैं ब्रह्मा अब तुम जगत का निर्माण आरम्भ करो बीज और ध्यान सहित यह नौ अक्षरों का नवार मंत्र है ब्रह्मा जी निरंतर इसे जपते हुए संपूर्ण कार्यों में संलग्न हो जाओ महामते तुम इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ समझना समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए इसे सदा हृदय में धारण किए रहना चाहिए इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम ही पधारो यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेंगी इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है यह कल्याणी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है तुम्हें विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है तुम कभी इसका तिरस्कार न करके सदा सत्कार करते रहना अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहलाने की सुविधा दे दी है देवताओं की जीविका स्थिर रखने के लिए मैंने सब प्रकार के यज्ञों का निर्माण कर दिया है तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग संग्रह करना तुम ब्रह्मा शिव और ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हो अतः ये सबसे सम्मान पाने के अधिकारी एवं पूजा के पात्र होंगे इसमें कोई संदेह नहीं जो मूर्ख मानव इनमें भेद बुद्धि रखेंगे उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव हैं और जो शिव हैं वे ही स्वयं श्रीहरि हैं इनमें भेदभाव रखने वाला मनुष्य नरक का अधिकारी होता है ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में भी समझ लेना चाहिए इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना आवश्यक है अनावश्यक है विष्णु गुणों में जो दूसरे भेद हैं वे तुम्हें बताती हूँ तुम एक महान पुरुष हो तुम्हारे पास सत्वगुण की प्रधानता रहनी चाहिए अन्य रजोगुण और तमोगुण तुम में होकर रहेंगे विभिन्न जगत में रजोगुणी होकर तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना रमाकांत पहला बीज बीज दूसरा काम क्लिम और तीसरा, माया ये मेरे मंत्र हैं। तीसरा मंत्र जो तुम्हें बताया है उसके प्रभाव से श्रेष्ठ अर्थ सुलभ हो जाता है विष्णु इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए आनंद पूर्वक विहरो जब मैं संपूर्ण चराचर विश्व को अपने में लीन कर लूँगी तब तुम लोग भी मुझ में प्रवेश कर जाओगे भक्ति और मुक्ति देने वाले इस मंत्र को सदा स्मरण रखना चाहिए कल्याण की इच्छा करने वाला पुरुष ओम इस प्रणव के साथ मंत्र जप करे पुरुषोत्तम तुम वैकुंठ की रचना करके वहीं विराजमान रहो मैं सदा स्थिर रहने वाली आद्या शक्ति हूँ मेरा चिंतन करते हुए इच्छानुसार विहार करना